प्राण नाड़िया मन चित्त, अहंकार आत्मा और जिसकी खोज हम करने चले हैं परमात्मा अभ्यास करने पर धीरे धीरे हमें उसकी प्राप्ति का अनुभव होने लगता है समाधि की अवस्था तक जाते जाते तो संपूर्ण अविद्या नष्ट हो जाती है लेकिन ये इतने सरलता से नहीं होता हम तो प्रारंभिक साधक हैं मात्र ध्यानोपासना ही करना जानते हैं इसलिए उस परम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर आप हमारे सहायक बनकर हमारी इस ध्यानोपासना को पूर्ण करें हम आपका अनुभव कर पाए क्योंकि समुचित साधनों के द्वारा जब हम आत्मस्थ होकर परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हमारे अविद्या अस्मिता राग द्वेष ये सारे के सारे क्लेश मिट जाएंगे ऐसा ऋषि हमें बताते हैं विद्वानों के व्याख्यानों से हमने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना चाहा है हमे बहुत सरलता के साथ बता रहे हैं किस लिए की कि हम उचित प्रकार से ध्यान उपासना कर पाए हम जिस विधि से पिछले पांच दिनों से ये ध्यान उपासना कर रहे हैं वो यही के विद्वानों द्वारा तपस्वी जीवन धारण करने वाले आचार्यों के द्वारा बहुत अनुसंधान करके हमें इस मार्ग पर लाने के लिए परिश्रम पूर्वक अनेक बार अनुसंधान करके इस पद्धति को हम तक पहुँचाया है भाग्य है हमारा हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऋषियों के इस प्रणाली से इस पद्धति से ध्यान उपासना सीख अपने घरों को वापस जाएंगे तो इसी प्रक्रिया को जीवन में अपनाकर हम अभ्यासी होंगे इसका फल तो एक वर्ष बाद देखिएगा क्या क्या अनुभव में आएगा हम कितने दुर्गुणों से छूट जाएंगे दुर्व्यसनों से छूट जाएंगे और जिस सुख की जिस आनंद की हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए हमारी पात्रता बन जाएगी ये हमारी इस ध्यान उपासना का लक्ष्य है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें ऐसा आपसे निवेदन है सबसे पहली आवश्यकता जैसा कि हम करते आ रहे हैं आसन की है आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें स्थिरता हो सुख पूर्वक हम बैठ सकें पहले ही दिन जब ध्यान उपासना की कक्षा हुई थी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमको आसनों की पूरी प्रक्रिया समझाई थी उसमें से हम कोई भी एक आसन अपने लिए चयन करके उसमें बैठें और बैठ करके पूर्ण मनोयोग के साथ निष्ठा के साथ उस प्रक्रिया को करने का अभ्यास करें। इसके लिए हमें हलासन स्वस्तिकासन पद्मासन, सुखासन किसी भी एक आसन में बैठने का अभ्यास हमें बनाना होगा आइए सबसे पहले आसन की स्थिति बनाएं। स्थिर सुखम आसनम स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक हम बैठ जाएं। आसन की स्थिति बनाने के लिए अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर खींचे और धीरे से फिर नीचे ले आए गर्दन कमर वक्ष पर, सब कुछ एक बार निरीक्षण करने के बाद धीरे से स्थिति बनाते हुए हम अपनी क्रिया का प्रारंभ करते हैं संपूर्ण शरीर को शिथिल कर दें आसन की पहली स्थिति है शिथिलता हम शिथिल हो जाएं, तनाव खिंचाव रहित हो जाएं, किसी भी प्रकार का तनाव शरीर में अनुभव न करे तभी हमारी उपासना आगे बढ़ेगी मुख पर प्रसन्नता का भाव आनंदित होकर प्रफुल्लित होकर हम उपासना के कार्य को करें मन में कहीं विषाद न हो दुख न हो पीड़ा न हो ऐसा हमें बनना है तब तो हम उपासना के पात्र बनेंगे नेत्रों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए शांत हो जाए आसन लगाकर मन को अनंत में ले जाए अनंताकार कर दें, ऐसी अनुभूति होने लगे कि जैसे ये शरीर है ही नहीं क्योंकि हम उपासना इस शरीर से साधन बनाकर कर रहे हैं वास्तव में हम है कौन हम खूब सुन रहे हैं कि हम सब जीवात्मा हैं। हम जीवात्माओं को ये पवित्र मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा के द्वारा संसार के सुखों का उपभोग करने के लिए इष्ट सुख संपादन के लिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की है हम मनुष्यों को यहाँ भेजा है हम मर्यादा पूर्वक इष्ट सुख संपादन करें और फिर निश्रेयस अभ्युदय और अंत में निश्रेयस सुख को प्राप्त करते हुए मुक्ति को प्राप्त करें यही लक्ष्य है आसन बनाकर ऐसा चिंतन हम करते हुए आगे बढ़िए परमात्माओं का वरण करते हैं ओम और गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र बोलते समय आपका मन उसके उच्चारण में लगे जो पुराने उपासक है उसके अर्थों के भावों में भी मन को टिका सकते हैं और गहराई में उतरते हुए इस परम पिता परमात्मा को हम वरण कर लें, हम उसे वरण वरेंगे तभी वो हमारा वरण करेगा उपासना के इस काल में वो हमारी रक्षा का भार उठाएगा जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा ओ भू भूवा हाँ स्वाहा भर्ग दीम धोदया ये वैश्य गणते तेन लभ्या गायत्री मंत्र के द्वारा भूर भुआ स्वह इन तीन महान व्याहृतियों से हम परमात्मा के उस स्वरूप को जानकर उसमें गहरी आस्था विश्वास और दृढ़ता बनाते हुए ऐसे बन जाए कि जैसे वो परमात्मा मुझे अनुभव में आ रहा है समस्त पृथ्वी लोकों का जो नियंता है हा, समस्त अंतरिक्ष लोक एक लोक से दूसरे लोक की दूरी इस सब में जो समाया हुआ है संपूर्ण ब्रह्मांड का जो व्यापक है ऐसा वो परमपिता परमेश्वर स्व समस्त द्यू लोक प्रकाशमान लोक जिसमें उसका प्रकाश है सब जगह उसका प्रकाश है ऐसे उस परमात्मा का मैंने अपनी इस ध्यान उपासना के लिए वरण किया है संपूर्ण जगत का जो नियंता है जड़ चेतन सबके बाहर भीतर प्रविष्ट हुआ वह सबको गतिमान बनाए रखे हुए है ऐसा वो परमात्मा तत्सवितुर जो सब जगह व्याप्त है वरेण्यम वरण वरेन करने योग्य उस परम पिता परमेश्वर को मैं साधक मैं उपासक वरण करता हूँ क्यों क्योंकि वह ही हमें मार्ग दिखाने वाला है यो न प्रचोदयात हमारी बुद्धियों को सदमार्ग में प्रेरित करने वाला है वो इस काल में इस उपासना के काल में जब मैं प्रभु का चिंतन करना चाहती हूँ चाहता हूँ तो मेरी सहाय करें मुझे उस तरफ लेकर चले हमने परमात्मा का वरण कर लिया उसने हमारी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया आइए संकल्प करते हैं आत्मचिंतन करते हुए शब्द है भाव बनाए बहुत अच्छा बोल भी सकते हैं हे परमात्मन मैं जीवात्मा विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने के लिए आपकी शरण में हूं हे प्रभु मुझे इस कार्य में सफलता मिले ऐसी कृपा कीजिए ऐसी कृपा कीजिए विषाद में मत डूबिए आनंदित होकर उस परमपिता परमेश्वर से आप अपनी बात कहिए, वो विद्यमान है सुन रहा है मेरी उपासना को अवश्य ही सफल करेंगे ऐसी हमने इस भावना को अभिव्यक्त किया है हमारी इस पद्धति में अगला बिंदु दीर्घ श्वसन का है दीर्घ श्वसन श्वसन की प्रक्रिया परमात्मा के द्वारा निरंतर हमारे बाहर भीतर हम कर रहे हैं जिसको हम प्राण और अपान कहते हैं स्वतः चल रही है ये ईश्वर की अनुभूति का यहीं से एक कदम बढ़ जाना चाहिए श्वास प्रश्वास की गति परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के शरीर में चलाई जा रही है हम इसको गहरा लंबा करके अपने मन को शांत करने का एकाग्र करने का अभ्यास बनाएंगे नासिका से गहरा लंबा श्वास लेंगे छोड़ेंगे अपने मन को नासिका के अग्र भाग पर लगा कर रखेंगे अभ्यास कीजिए धीरे धीरे श्वास लेना है धीरे धीरे छोड़ना है इसकी गति को मन के द्वारा देखें और अनुभव करें कि क्या स्पंदन होता है इससे हमारे इस शरीर में हमारी प्राण नारियों में आप अनुभवी हैं अभ्यासी है बहुत जल्दी ये बात पकड़ में आ जाएगी कि दीर्घ श्वसन का इस शरीर रूपी प्रयोगशाला पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये प्रयोगशाला है हम प्रयोग कर रहे हैं जब ध्यान की प्रक्रिया आएगी तब हम बहुत अपने आप को ऐसी स्थिति में ऐसे साधनों से युक्त पाएंगे कि कोई बाधा नहीं होगी कुछ काल के लिए इस श्वसन की क्रिया से होने वाले अभ्यास से जो परिवर्तन जो स्पंदन आपने अनुभव किया है उसको करें दृष्टि को इधर उधर न ले जाएं। <laughs> बाह्य प्राणायाम हम निरंतर अभ्यास में बाह्य प्राणायाम की क्रिया कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम करना है अभ्यास बनाए मन के अंदर ओम का जप करें, जिस काल में आप श्वास को रोक कर रखेंगे उस काल में ओम का जप करते रहें। बहुत अधिक बल नहीं लगाएं, सहज भाव से करें क्योंकि ये भीतर के लिए व्यायाम है शारीरिक व्यायाम नहीं है अभ्यास करें प्राणायाम के द्वारा भीतर के समस्त मल दूर हो जाते हैं श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद इस प्राणायाम से ही होना है इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ पूरी निष्ठा के साथ पूरी श्रद्धा के साथ इस प्राणायाम को हम अभ्यास में लाएं हमारी स्थिति निरंतर उन्नतिशील बनती चली जाएगी हम जो चाहते हैं वो तो प्राप्त होने लगेगा कुछ काल के लिए इस क्रिया से उत्पन्न जो संवेदनाएं हैं जो भीतर परिवर्तन है इसको नेत्र बंद करके स्थिरता के साथ सुख के साथ अनुभव करें देखें कि क्या प्रभाव हुआ है क्रिया क्रिया योग में अति महत्वपूर्ण है हमने दिन भर यम और नियम का पालन किया है तो प्राणायाम क्यों न सिद्ध होगा अवश्य होगा अभ्यास से होगा इसलिए अभ्यास को अनुभव में लाए हमारी आगे की क्रिया प्रत्याहार की क्रिया है प्रत्याहार वो क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों को वश में करेंगे हमने विद्वानों से अभी अभी सुना है कि हमें जो इंद्रियां प्राप्त हुई हैं इस जीवात्मा के पास जो उपकरण है इंद्रिया है वो बहिर्मुखी है पराण छिखानी व्यतिरणत स्वयंभू परम पिता परमेश्वर ने इनको बाहर जाने वाला बनाया है जीवात्मा तो बाहर नहीं ये तो भीतर है इसलिए इसको बाहरी उपकरणों से हम नहीं देख सकते उपासना के इस काल में हम बाहरी उपकरणों को भूल जाते हैं और मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं कैसे करेंगे निराकार परमात्मा के चिंतन में निरंतर लगाकर निरंतर उस परमपिता परमात्मा का चिंतन बनाए हम गत कई दिनों से निरंतर परमपिता परमेश्वर के विषय में सुनते चले आ रहे हैं गायत्री मंत्र के द्वारा भी हमने उस निराकार पिता परमेश्वर की भावना बनाकर के उपासना का प्रारंभ करना चाहा है उन्हीं भावों में अपने मन को लगाते हुए इंद्रियों को वश में कीजिए तभी होगा जब हम परमपिता परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को निमग्न करेंगे सपर्यगा शुक्रम अकायम कितने सुंदर सुंदर विशेषणों से युक्त परमात्मा का स्वरूप स्वयं परमात्मा ने हमें बताया है वेद विद्या को हमने अंगीकार किया है ऋषियों के मार्ग पर हम चल पड़े हैं चलने के लिए हमने कदम बढ़ाया है तो क्यों कर ईश्वर हमारी सहायता न करेंगे अवश्य करेंगे इंद्रियां बहन मुखी होने के स्थान पर अंतर्मुखी हो जाएंगी आगे का जो कदम है धारणा उसको हम परिपत्वता से कर पाने के पात्र बनेंगे शीघ्रता से होने वाला नहीं बहुत अभ्यास चाहिए हम सब अभ्यास करें परमात्मा का चिंतन करें और मन को रोकें, इंद्रियों को शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, इन विषयों में न जाने दें यदि चला भी जाता है तो पुनः लौटाकर ले आए फिर से परमात्मा के चिंतन में लगा दें इस प्रकार आपको मन को देखने का अभ्यास बन जाएगा आप पकड़ पाएंगे इस मन को कि ये गया इसको मैंने पकड़ा और परमात्मा के चिंतन में लगा दिया महत्वपूर्ण क्रिया महर्षि पतंजलि ने हमको दी है हम इस मार्ग पर चलकर अपने मानव जीवन को सफल बनाए यही उनका उपदेश है यही वेद का आदेश है अब आता है धारणा धारणा के लिए ऋषि कहते हैं कि आपके भीतर नाभि चक्र है नाभि प्रदेश है हृदय प्रदेश है कंठ प्रदेश है भूमध्य है और मूर्धा है ये सब शरीर के भीतर हैं। नाभि भी पर जात्राग् है वहीं से भोजन का पाचन होता है वहीं से प्राण हमें प्राप्त होते हैं उसके कुछ ऊपर चले तो हृदय प्रदेश है जिसकी सुबह चर्चा हो रही थी कि वो हिरण्य नय कोष है अयोध्यापुरी है उसका कभी नाश नहीं होता वो हिरण्य नय कोश यही हृदय है इस ही हृदय में आत्मा का वास है परमात्मा का वास है ये हृदय वो हृदय नहीं जो रक्त प्रेषण करता है उपनिषदों में इसका विशेष ज्ञान है विज्ञान है हम उपासक यहां से जिज्ञासा उत्पन्न करके जाए और इस हृदय नगरी का खोज करें और पाए कि कैसे कहा वहां आत्मा परमात्मा का वास है क्योंकि तो हम ढूंढने तो चले हैं जब तक पता नहीं होगा कि वो सदैव कहां रहता है उसका मुख्य स्थान कौन सा है तब तक हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए इस हृदय को देखें, यहाँ हम धारणा कर सकते हैं इसके ऊपर जाएं, कंठ प्रदेश है कंठ प्रदेश के बाद नासिकाग्र है भूमध्य है और मूर्धा है मूर्धा का भी विशेष स्थान ऋषियों ने बताया है मूर्धा उस स्थान का नाम बताया है जहां से चोटी के बार शुरू होते हैं वो मूर्धा है आप इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर अपना मन टिका सकते हैं मन को टिकाना है ध्यान की तो बात अभी दूर है हमने अपने मन को थोड़ा एकाग्र किया था इंद्रियों को वश में किया था प्रत्याहार के माध्यम से धारणा में हम एक जगह उस मन को टिका कर रखेंगे लंबे अभ्यासी इस बात को विचार करें। सबसे उत्तम स्थान ऋषियों ने हृदय स्थान को बताया है क्योंकि ये जीवात्मा का मुख्य स्थान है ऋषि दयानंद महाराज ने ऋग्विरादी भाष्य भूमिका में उपासना विषय में ये बताया है कि हम मनुष्यों को जब हम परमात्मा का ध्यान प्राण नाड़ियों के माध्यम से करेंगे तब यही आत्मा के दर्शन होंगे और आत्मा के भीतर पर, परमात्मा है क्योंकि वो कर्ण कर्ण में है वही परमात्मा का दर्शन होगा अभ्यास यदि हृदय का बन जाए तो अधिक शीघ्रता से उन्नति होगी और यदि प्राणायाम सिद्ध करके हम अभ्यासी बन जाए तो उपासना में वही गति होगी जैसे रेल से चलकर यात्रा पूरी करने में और हवाई जहाज से यात्रा पूरी करने में हमारी गति वह हो जाएगी तो हम इस मार्ग को खोजें और इस पर चलने का प्रयास करें पुरुषार्थ करें अवश्य मार्ग पता चलेगा हम धारणा बनाए मन में एक बार ओम का उच्चारण करते हुए धारणा के द्वारा अपने मन को एक स्थान पर टिकाएं ओ ढेर ठहर जाए मन को रोक कर रखें आगे महत्वपूर्ण तो क्रिया ध्यान की है मन यदि टिक गया तो क्यों न सफलता मिलेगी कि इस प्रक्रिया में आप उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करेंगे पहली बार में ओम का ऊंचे स्वर में उच्चारण तीन बार उच्चारण ऊंचे स्वर में मन को टिका कर रखा हुआ है अब हम ध्यान की स्थिति में जाने के लिए प्रयास करते हैं तो... परमेश्वर भू भुआ स्व समस्त लोक लोकांतरों का नियमन कर रहा है ईशावास्यदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत जो कुछ भी जगत में है जड़ चेतन उस सब के भीतर वो व्याप्त है ऐसी व्यापकता का भाव मैं जीवात्मा बनाकर के उस परम पिता परमात्मा का सामिप्य चाहता हूँ चाहती हूँ हे hey ईश्वर आप सब जगह व्यापक हैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं कोई स्थान आपसे रिक्त नहीं सब जगह आपका भाव है सब जगह आपकी सत्ता है हम सबके भीतर बाहर परम पिता परमेश्वर व्याप्त है हमने बहुत उपदेशों में सुना है स्वाध्याय में भी जाना है निरंतर श्रवण कर रहे हैं वेद की वाणी पुकार पुकार कर कह रही है कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है ऐसा भाव ऐसी श्रद्धा ऐसा निष्ठा भाव बना करके उस परम पिता परमेश्वर के भीतर निमग्न हो जाए डूब जाए गहरे और गहरे बहुत गहरे उस ईश्वर की भक्ति में अपने आप को लगा दे हे ईश्वर आप सब जगह हैं सत्चित आनंद स्वरूप हैं हे दयालु आपकी कृपा से आपकी रक्षा से मैं अपनी इस उपासना में आपके सर्वव्यापकत्व भाव को अनुभव में ला सकूं, ऐसी कृपा कीजिए हे प्रभु क्योंकि आप ही तो अपनी आत्मा का ज्ञान देने वाले हो ये आत्मदा बलदा यसे विश्व उपासते। परमात्मा ही अपने स्वरूप को हमें बताने वाले हैं जीवात्मा ऐसा भाव बनाकर के जब उसकी आराधना में उसकी उपासना में डुबकी लगाएगी तो क्यों कर आनंद न होगा अब उपांशु जब धीमे स्वर में तीन बार मंद बिल्कुल ध्वनि नाभि से उठाते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हुए मूर्धा के स्थान से उस ध्वनि को निकालने का हम अभ्यास बनाए अच्छी स्थिति बनेगी बहुत धीरे मनोयोग के साथ इस क्रिया को करेंगे ऊंचे स्वर में हमने उच्चारण करके उस परम पिता परमेश्वर के सर्वव्यापकत्व के भाव को जाना अनुभव किया वो सर्वव्यापक है इसीलिए सर्व रक्षक है सब जगह सब की पूरे ब्रह्मांड में जो जहां है उसकी वो रक्षा कर रहा है वो परम रक्षक है उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं मैं जीवात्मा उपासना के इस काल में उस परम पिता परमेश्वर से उसकी रक्षा के भाव को जानकर उसमें निमग्न हुआ चाहती हूँ परम पिता परमेश्वर आप संपूर्ण सृष्टि में सबकी रक्षा कर रहे हैं मैं भी उसमें हूँ मेरी भी रक्षा कीजिए रक्षा किस से अविद्या से अस्मिता से राग से द्वेश से अभिनिवेश से हे प्रभु मुझे इन सब बातों से हटाकर ज्ञान के मार्ग की तरफ ले चलिए विवेकपूर्ण बुद्धि मुझे दीजिए जिससे मैं आपके सानिध्य को प्राप्त कर सकूं हे प्रभु मेरी रक्षा का भार पढ़ ही है आप मेरी रक्षा कर रहे हैं समस्त बुराइयों से मुझे बचा लीजिए प्रभु आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मुझे बढ़ा दीजिए मुझे विवेक प्रदान कीजिए प्रभु मुझे अभ्यासी बनाइए जिससे मैं अपने इस मनुष्य तन से प्रयासरत होकर आपको प्राप्त कर सकूं। अंततः यही मेरा लक्ष्य है यही दुखों से छूटने का एक मार्ग है प्रभु संसार के समस्त सुख मुझे दुख देने वाले हैं मात्र आपका ही सानिध्य मुझे सुख देगा ऐसा भाव इस रक्षक के भाव में बनाए और निमग्न हो जाए वो परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापक है सर्व रक्षक है जिस दिन ये बात समझ में आ गई हम सब साधना के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे और परमात्मा की रक्षा का भाव समझकर हम उसका अनुभव करने लगेंगे अब भीतर ही भीतर मौन होकर मौन भाव से मन के द्वारा आत्मा में स्थित होकर आत्मस्थ होकर मौन होकर ओम का जप करें इस क्रिया को जितनी निमग्नता के साथ कर पाएंगे ईश्वर की अनुभूति कुछ कुछ होने लगेगी हमें सर्वव्यापकता का भाव समझ में आने लगेगा उसकी रक्षा हमें प्राप्त होने लगेगी हो रही है हम उसको समझने लगेंगे हमारा अविद्या अज्ञान दूर होकर अनावृत होकर ज्ञान का प्रकाश मुझे प्राप्त होने लगेगा ईश्वर की भक्ति निरंतर गहरी और गहरी होती चली जाएगी अभ्यास करें हे सर्वव्यापक हे निर्विकार हे सर्वरक्षक हे निर्विकार प्रभु मुझे भी निर्विकार बना दीजिए आपके भीतर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं स्मरण कीजिए जो उपदेश हमने सुने हैं उसमें परमात्मा का निर्विकार स्वरूप क्या हमें बताया है उन भावों को कोमलता के साथ गांधीर्य के साथ अनुभव करें अनुभूति में लाए परमेश्वर अवश्य ही हमारे विकारों को दूर करेंगे हमारे भीतर आत्मा के भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा हम उस परम पिता परमेश्वर से पहले ही बुद्धि की प्रार्थना कर चुके हैं धीयो यो न प्रचोदया ये बुद्धि तो ऐसा है जो आत्मा के बहुत निकट है बुद्धि के द्वारा मन को प्रेरणा दी जाती है मन अपने कामों में लग जाता है और हम संसार के व्यापार में खो जाते हैं हमने मन को एकाग्र किया है परमात्मा के स्वरूप में एक जगह धारणा बनाई है उस परमपिता को अनुभव करने के लिए आइए गहरे और गहरे चिंतन में डूबते चले जाएं निमग्न होते चले जाएं उस परम पिता परमेश्वर के भावों को आत्मसात करें निष्ठा के साथ श्रद्धा के साथ निर्विकार परमात्मा की सन्निधि में मैं जीवात्मा निमग्न हूं वो मुझे आनंद की प्राप्ति कराएं ऐसी विनम्रता के साथ शुद्धता के साथ पवित्रता के साथ उस परमपिता परमात्मा को अंतकरण में अनुभव करें बाहर के नेत्रों से नहीं अंतकरण में क्योंकि वो परमात्मा सर्वात्मा है सच्चिदानंद है सदा रहने वाला है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है हम किसकी तलाश में हैं? आनंद की तलाश में है जो केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा के ही पास है संसार में मात्र क्षणिक सुख है दुख है छुपे हुए समझ नहीं पाते हैं हम परमात्मा की कृपा होगी तो ये समझ वो परमपिता परमेश्वर हमें अपना विज्ञान दे करके अवश्य ही सही मार्ग पर ले आएंगे हम सच्चे उपासक बनेंगे परमपिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करते करते हम उसका साक्षात्कार करेंगे इस जन्म में न सही जन्म जन्मांतर हो जाएंगे पर हम मुक्ति के मार्ग के अभिलाषी बनकर उसको प्राप्त करने के पात्रता बनानेंगे ऐसा इस उपासना के काल में हमें परम पिता परमेश्वर के भावों में डूबकर मग्न हो जाना है उस ईश्वर ने आनंद दिया मेरी इस उपासना को पूर्ण करने का सामर्थ्य मुझे दिया शक्ति दी बल दिया क्यों कर उसका धन्यवाद न करें हमें कृतज्ञ होना है कृतज्ञ तो नहीं बनना इसलिए हे प्रभु इस सायकालीन ध्यान उपासना में मुझे आपने आनंद दिया बल दिया हे परमेश्वर दयानिधे आपकी कृपा रक्षा मुझे प्राप्त हुई आपकी जप उपासना मैंने की इन सब कार्यों को करते हुए हे प्रभु मेरा कदम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ गया हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया नैन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाण सद्य सिद्धिर्भवेन्न हम नित्य ये उपासना करके उस परमपिता परमेश्वर से सद्य शीघ्र ही मोक्ष की कामना करते हैं परमेश्वर हमारे सहायक बनकर हमारी कामनाओं को पूर्ण करें हे पिता हे दयालु हे दयानिधे हम आपकी भक्ति में इसी प्रकार निमग्न होकर सुख की अनुभूति करते रहें आपका हम धन्यवाद करते हैं कुछ काल के लिए मौन हो जाएं मौन होकर जब उपासना के लिए धन्यवाद करें करें कि मुझे कितनी सफलता प्राप्त हुई कब कब मुझे सुखानुभूति हुई कब कब उस आनंद के मैं समीप पहुंच पाया इस प्रकार संपूर्ण उपासना को एक दृष्टि देखें आसन गायत्री मंत्र संकल्प दीर्घ श्वसन बाह्य प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान की स्थिति इसमें कितनी गहराई आई ऐसा चिंतन बनाकर उस प्रभु का प्रणव जब से धन्यवाद करेंगे ओ के साथ नेत्रों को खोलेंगे पैरों में गति बनाएंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर हमारा सहाय्य करे।